उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का आज 88 कारिका संख्या देखेंगे तो पूर्व में कहा गया था तृतीय कारिका से लेकर के 68 कारिका पर्यंत अन्य मत का निराकरण के द्वारा स्व मत स्थापना किया गया अभी सतासी कारिका से स्व प्रक्रिया के द्वारा अर्थात तो वेदांत तो प्रक्रिया के द्वारा आत्मतत्व का प्रतिपादन किया जाता है वेदांत तो प्रक्रिया अर्थात तो अवस्थात्र अवस्थात्र अतीत तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति से अतीत है ये आत्मतत्व इसको अभी दिखा रहे हैं जागृत तो और स्वप्नों के लिए कह दिए अभी सुसुप्ति के लिए कहते हैं अर्थात तो तो सुसुप्ति अवस्था से भी ये आत्मा भिन्न है संप्रति सुषुप्तं दर्शयति सुषुप्तं अवस्था को दिखाते हैं लोकोत्तरमिति ज्ञानं स्मृत च विज्ञेयं सदा बुद्धे प्रकर्ति अवस्तु अवस्तूपल लोकोत्तर स्मृत ज्ञान ज्ञे विजेय सदा बुद्धे प्रकृतिमस है अवस्तु अवस्तूपल जागृत में कहा था स वस्तु स्वपलंब और स्वप्न में कहा अवस्तु स्वपलंबम स्वप्न में व्यावहारिक पदार्थ नहीं है किंतु उपलम्ब ज्ञान तो होता है अभी सुसुप्ति में कहते हैं अवस्तु अनुपलम्बम सुसुप्ति में वस्तु भी व्यावहारिक वस्तु भी नहीं है और तत् ज्ञान भी नहीं हो रहा है अनुपलम्बम च इसलिए जागृत स्वप्न जैसे अनुभव आता है बोलकर के लोक में नल प्रसिद्ध है ये सुसुप्त अवस्था सभी लोग कह देते हैं कि हम सो गया था किंतु इस अवस्था का और अनुभव किसी प्रकार के विचार और लोक में नहीं होता इसलिए इसको लोकोत्तरम कहते हैं लोक में इसका अनुभव नहीं उठ करके कह देते हैं किंतु ये कौन कहता है सुसुप्त में कौन था ये सबका और पता नहीं रहता है इसलिए कह दिया लोकोत्तरम स्मृतम शास्त्रज्ञ लोक शास्त्रज्ञ जो वो लोग कहते हैं क्योंकि जो सुसुप्ति का अनुभव हो ये प्रमाता बुद्धि नहीं करते हैं क्योंकि बुद्धि तो वहां रहती नहीं है इसलिए साक्षी के द्वारा ये प्रकाशित तो होता है सुसुप्ति और होने के बाद साक्षी अविद्यावृत्ति के द्वारा सुसुप्ति को प्रकाश करता है और वो अविद्यावृत्ति नाश होकर के संस्कार हो जाता है संस्कार को अहंकार कह देता है मतलब ज्ञान दूसरा का है और कहने वाला दूसरा है अभी जो कहता है जागरण स्वप्न में वो प्रमाता है बुद्धि विशिष्ट है और सुसुप्ति में बुद्धि नहीं थी तो जो नहीं था अभी वो कहता है मैंने सोया था वो सच कहता है बुद्धि सो गया था उसमें बुद्धि था ही नहीं कहता है मैं सोया था किंतु मैं सोया था ये अनुभव किसका है कितने साक्षी अनुभव है तो संस्कार हो जाता है और ये बुद्धि कह देती है अनुपलब्धि अनुपलब्धि प्रमाण नहीं है यहाँ अनुपलब्धि प्रमाण होने के लिए अज्ञान का अनुभव होना चाहिए अनुपलब्धि जो प्रमाण है अनुपलब्धि क्या चीज है अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान होता है हम कहते हैं कि यहाँ घट का अभाव है क्यों? जैसे कहते हैं कि यहाँ घटो है क्यों कहते हैं चक्षु है प्रमाण चक्षु से देखता है घट को इसी प्रकार के यहाँ घट नहीं हम कहते हैं घटा भाव है घटाभाव है इसमें क्या प्रमाण कहते अनुपलब्धि अनुपलब्धि का अर्थ उपलब्धि का अभाव उपलब्धि ज्ञान अनुपलब्धि भाव का ज्ञान होने के लिए अज्ञान ही प्रमाण है तो अज्ञान हो रहा है ये पता चलेगा तभी तो, तो आप कहेंगे घटा घटा भाव है ये अज्ञान किसके द्वारा जाना जाता है अज्ञान को कौन जानेगा तो साक्षी जानता है तो इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण से अर्थात साक्षी जो कहा कि उस समय में ये जगत नहीं था जगत का अज्ञान वो साक्षी भाष्य कर दिया वो अज्ञान को वो अज्ञान अंतकरण में रहा मतलब चित्त में संस्कार हुआ तो होने से फिर प्रमाता उठकर के कह देता है कि मैंने कुछ नहीं जाना ये जो कुछ नहीं जाना इसको साक्षी प्रकाश करने से यह अनुपलब्धि प्रमाण से जाना किन्तु मैं सोया था ये अनुपलब्धि प्रमाण से नहीं ये तो साक्षी अर्थात अभी अर्थात साक्षी में विद्यमान हूं कुछ नहीं जानता हूं सुख में हूं इस प्रकार की कुछ नहीं जानता हूँ ये अनुपलब्धि प्रमाण से आता है किंतु मैं सुख में हूँ ये अनुपलब्धि नहीं है, ये तो भाव पदार्थ है ये साक्षी प्रकाश कर देता है उसमें तो साक्षी का इस प्रकार की वृत्ति होती है सुसुप्ति में तीन वृत्ति होती है एक तो सत्ता अर्थात मैं हूं यह यह तो अर्थात अनुपलब्धि नहीं है ये तो भाव पदार्थ है दूसरा मैं सुख रूप हूँ ये भी एक वृत्ति होती है तीसरा मैं कुछ नहीं जानता हूँ ये तीन वृत्ति साक्षी मतलब सुसुप्त अवस्था में होता है तीनों अविद्या की वृत्ति है और ये तीनों का संस्कार हो जाता है संस्कार हो जाने से उत्तर के कहते हैं एक तो अज्ञान का संस्कार हो गया बाकी दो तो ज्ञान का संस्कार हुआ ज्ञान का संस्कार से मैं और मैं सुख में था और जो अज्ञान से हो गया अनुपलब्धि उसके चलते कह दिया कि मैं कुछ नहीं जानता तो तीन वृत्ति वहाँ होती है वो तो सुख दुख अर्थात ये थोड़ी बुद्धि वाला विशेष सुख नहीं है ना वो तो स्वरूप सुख है स्वरूप सुख को अनुभव करने का अर्थ है कि द्वितीय का अभाव में जो स्थिति है उसको स्वरूप सुख कहा जाएगा क्योंकि परिच्छेद भाव ही सुख का आवरण आवरक है तो विषय सुख भी, फिर भी हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। फिर तो फिर भ्रम अनुभव नहीं करते विषय सुख भी साक्षी अनुभव वहां साक्षी सुख को सीधा अनुभव करेंगे तो फिर बुद्धि मतलब <coughs> ब्रह्म सीधा कुछ अनुभव कर रहा है ना और भी जिस समय में जागरत स्वप्न में भी जब सुख होता है ये अंतकरण का सुखाकार वृद्धि हुई इसी वृत्ति में साक्षी प्रतिबिंबित हुआ और सुसुप्त अवस्था में क्या हुआ उस समय में केवल आत्म तत्व तो तो है और अविद्या है अविद्या का तीन वृत्ति होती है उसमें एक वृत्ति है जो कि ये तीनों वृत्ति आत्मा को ही विषय करते हैं तो ये जो एक वृत्ति हुआ कि सुख रूपों ये सुखाकार वृत्ति वहां हुआ, हुआ, हुआ ये अविद्या वृत्ति अंतग्रहण वृत्ति नहीं है ये जो अविद्यावृत्ति हुआ ये अविद्यावृत्ति का विषय हो गया सुख जागरूक स्वप्नों में जो सुखाकार वृत्ति होती है ये अर्थात ये वो आत्म सुखों को विषय नहीं करता है अर्थात ये एक विकृत अवस्था को करता है अर्थात ये शुद्ध आत्मा को अभी अनुभव नहीं कर रहा है सुप्ति तो में किंतु विषय आत्मा को बनाता है यहाँ विषय आत्मा को नहीं बनाता है ये दोनों में यह यहाँ एक अंतकरण का परिणाम हुआ वहाँ अविद्या का परिणाम हुआ ये दोनों में और थोड़ा अंतर है किसका अंतकरण किन्तु सुसूप्ति में अविद्या का परिणाम जागरूक स्वप्न तो परिणा। में अंतकरण का परिणाम अर्थात अविद्या का कार्य हो गया अंतकरण अभि कार्य का परिणाम हो वहां कारण का परिणाम ये दोनों में थोड़ा अंतर होगा तो गंध को जो रूपाकार होता है फिर उसी का अंतकरण कारण करता, करता है सुना ये रूप को ग्रहण करने के बाद मेरे को रूप ज्ञान हुआ ये अभी बुद्धि का कार्य हो गया अगर रूप सुख का उद्रेक कर देगा तो आगे फिर उसका अंतकरण सुखाकार बन जाएगा ये मेरे को जो ये रूप का ज्ञान हुआ रूप ज्ञान वो चला जाएगा जिस समय में सुखाकार वृत्ति रहेगा उस समय में, में वह आनंदमय कोष में रहेगा इसलिए विज्ञानमय कोष में नहीं रहेगा उस समय में रूपाकार वृत्ति ही नहीं रहेगा जिस समय में सुख का अनुभव करेगा उस समय में, में रूप को अनुभव कर रहा हूँ इस प्रकार नहीं कर पाएगा इसलिए आनंदमय कोष में जाने के लिए ही इतना सारे उपाय है क्योंकि बुद्धि जब तक चलता रहेगा द्विता का भवन कराएगा तो दुख को लाएगा रूप का अनुभव करने का समय में वो आनंदमय कोष में नहीं है वो विज्ञानमय कोष में है तो किंतु जब तो रूप का सुख को उद्बोधन करके चला जाता लेकिन वो सुख तो स्वरूप का ही सुख नास्तविक वहां स्वरूप का सुख नहीं है अर्थात ये जो अविद्या वृत्ति हुआ सुसुप्ति में ये सीधा आत्मरूप को विषय करता है किंतु अभी जो अंतकरण वृत्ति बनता है ये अविद्या का वृत्ति नहीं ये अंतकरण का परिणाम होता है अंतकरण का परिणाम होने का अर्थ है कि ये अर्थ थोड़ा दूर आ गया इसलिए ये एक प्रकार के अर्थात तो विकृत स्वरूप को यह विषय करता है ये शुद्ध स्वरूप को विषय नहीं करता और हम कह देते हैं कि ये अंतकरण का एक परिणाम हुआ इसमें प्रतिबिंबित तो होता है अर्थात अभी ये जागरण स्वप्न में जो सुखों को जानता है ये प्रतिबिंबित तो सुखों को जानता है किंतु में जो सुख को जानता है वहाँ वो विषय करता है सीधा उसको अद्या प्रति विषय करता है वो आत्म सुख को यहाँ किंतु तो आत्म सुखों को विषय नहीं करता ये तो प्रतिबिंबित तो सुखों को जान रहा है जो जो भी सुख है उसके लिए मतलब में सुख नहीं है लेकिन आत्म तो तो विषय के द्वारा यह वास्तव में क्या होता है विषय के चलते बुद्धि में चांचल्य रहता है अर्थात स्थिर नहीं होता है और जिस समय में, में स्थिर हो जाएगा स्थिर हो जाएगा अर्थात बुद्धि चलना बंद हो गया बुद्धि चलना बंद हो गया तो वो आनंद में कोषम गया आनंदमय कोष में गया तो उसमें जो सुखाकार वृत्ति हुआ सुखाकार वृत्ति होने से उसमें प्रतिबिंबित हुआ अनुभव का प्रक्रिया तो इस प्रकार किया तो किंतु ये जो हम कहते हैं कि मतलब पुत्र वास्तविक सुख नहीं है आत्मा सुख है अर्थात ये पुत्र जन्य पुत्र जन्य सुख कैसा कहते हैं कि मेरा पुत्र नहीं है पुत्र नहीं है इसके चलते दुख हो रहा था जो पुत्र हो गया तब वो दुख चला जाने से वो सुख हुआ अथवा पुत्र कहीं घूमता फिरता है सामने में आ गया अगर पुत्र में बहुत मोह है उसका बुद्धि बंद हो जाएगा बुद्धि बंद हो जाने से उसका सुखाकार वृत्ति में को में चला जाएगा सुखाकार वृत्ति बन जाएगा ये जागरण स्वप्न में जो भी सुखाकार वृत्ति बने सर्वदा तो केवल प्रतिबिंब को ही जानेगा और ये सब जो निमित्त कहते हैं पुत्र ये, तो ये सब जो है वो अर्थात तो उसका चांचल्य को क्षण के लिए बंद करने के लिए केवल एक निमित्त ही है उससे अधिक नहीं है सुसुप्ति में किंतु सीधा उसको विषय करता है ये दोनों में अंतर है समाधि में और अविद्याग्रस्त नहीं होकर के विषय करता है सुसुप्ति में भी अविद्या वृत्ति आत्मसुख को विषय करता है समाधि में भी वृत्ति आत्मसुख को विषय करता है किंतु वहां अविद्याग्रस्त होकर के यहाँ किंतु तो अविद्याग्रस्त नहीं है समाधि में वास्तविक प्रमाता विषय करता है आत्मा को और सुसुप्ति में अविद्याग्रस्त प्रमाता अर्थात अविद्याग्रस्त प्रमाता अर्थात बुद्धि लीन हो गया है इसलिए प्रमाता भी पूर्ण कार्यक्षम नहीं है किंतु तो जिस समय में समाधि अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति होता है उस समय में प्रमाता पूर्ण कार्यक्षम है तो होने से अभी जो समाधि में भी जो आत्मा सुख का अनुभव करता है प्रतिबिंब ही है तो होने पर भी यहाँ जो अनुभव करने वाला अर्थात तो बुद्धि विशिष्ट जो कि व्यवहार करता है ये साक्षात विद्यमान होकर करने से उसका संस्कार दृढ़ होता है सुस्रुप्ति में ये एक प्रकार की लय अवस्था में अनुभव करता है लय अवस्था में अनुभव करता है जैसा कहना है कि आप गाढ़ निद्रा में सोए थे और कोई आपको जगा दिया तो ये देखो बढ़िया पदार्थ वो उसको थोड़ा देख लेगा किंतु उस समय उसका प्रमाता पूरा जगा नहीं उसका संस्कार बनाएगा नहीं उतना गहरा बनाएगा नहीं किंतु दूसरा आदमी पूरा जगा हुआ है उसका दृढ़ संस्कार हो जाएगा तो इसी प्रकार की सुसुप्ति में ये प्रमाता अर्थात लीन अवस्था में रहने से जो संस्कार होता है वो बहुत कमजोर होता है किन्तु जागृत में जब ये अनुभव करता है समाधि में वो दृढ़ करता है और ये ब्रह्माकार वृत्ति में भी जिसको जानता है वो भी अर्थात प्रतिबिंब को ही जानता है किंतु जिस समय में सुखाकार वृत्ति में जानता है वो भी प्रतिबिंब को जानता है ब्रह्माकार वृत्ति में में भी जो सुख को जानता है ये भी प्रतिबिंब है दोनों ही प्रतिबिंब है अंतर क्या है सुखाकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति में कहते हैं सुखाकार वृत्ति जो होता है बुद्धि एक संस्कार रखता है कि इससे हुआ और वो वृत्ति तो थोड़े समय के बाद चला जाएगा बुद्धि फिर उस वृत्ति के पीछे नहीं पढ़ करके वो विषय के पीछे फिर पड़ेगी क्यों उसका संस्कार है कि इससे हुआ इससे हुआ तो जो इसके पीछे पढ़ने लग गया फिर मन में चांचल्य हुआ किन्हाकर वृत्ति में वो नहीं होगा ये दोनों में अंतर आएगा और दूसरा है कि जिस समय में सुखाकार वृत्ति में ये प्रतिबिंबित तो हो रहा है और ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हो रहा है ये दोनों में अंतर है कि ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होने का समय में अपरिचिन्न बोध के साथ ये है मेरे से भिन्न है ऐसा नहीं है किंतु सुखाकार वृत्ति में होने का समय में अपरिच्छिन्न बोध बुद्धि का नहीं है उसमें खाली बुद्धि चुप हो गई है ये दोनों में भी अंतर है होने से हमको कि सुखाकार वृत्ति में भी सुख होता है कि ब्रह्माकार वृत्ति में भी होता है कि सुसुप्ति में भी होता है ये तीनों में होता है ब्रह्मा सुखाकार वृत्ति होने से सबसे कमजोर क्योंकि क्षण भर के बाद चला जाएगा बुद्धि तुरंत फिर विषय के पीछे पड़ जाएगा तो ये बहुत क्षण स्थायी हुआ और जब ब्रह्माकार वृत्ति में होगा बुद्धि बिल्कुल जागृत है और उसको अर्थात संस्कार भी दृढ़ बनाएगा और विषय के पीछे नहीं जाकर के इसके पीछे जाएगा इसलिए उसका संस्कार दृढ़ होगा और सुसुप्ति में क्या होता है संस्कार बनाने वाला जो प्रमाता है वो लीन अवस्था में रहता है इसलिए संस्कार को दृढ़ नहीं बना पाता है नहीं बना पाने से मेरे को हुआ ऐसे उसका बहुत ज्यादा दृढ़ अनुभव नहीं आता ये अंतर है अर्थात तो अंतकरण का वृत्ति हो गया सुख वृत्ति अंतकरण का वृत्ति हो गया भ्रमाकार वृत्ति किन्तु अविद्या का वृत्ति हो गया जो सुस्रुप्ति में सुखाकार वृत्ति ये सब में और प्रक्रिया तो का अंतर का वृत्ति सर्वदा क्षणस्थाई होता है इतना जोर नहीं रहेगा कहीं कहीं अभिद्या वृत्ति भी दीर्घस्थाई होता है जैसे आप सर्प देखे रजु में और उसे इतना भय हो गया कि वो बहुत दिन तक रहता है किन्तु जो सर्प का वृत्ति ये क्या अंतकरण का वृत्ति है अविद्या का वृत्ति है फिर भी वो दीर्घस्थाई हो जाता है क्यों कहते है सर्पाकार वृत्ति तो हुआ अविद्यावृत्ति किंतु तजन्य जो भय हुआ ये सब हुआ प्रमात्र प्रमातवृत्ति हुआ और होने से ये प्रमाता उस अविद्यावृत्ति को जोर करके पकड़ लिया बार बार उसको संस्कार बनाएगा तो जब हम सुसुप्ति से उठ जाते हैं हम उसका ज्यादा और संस्कार नहीं बनाते हैं मैंने बढ़िया सोया बढ़िया सोया इस प्रकार चिंता करता है और नहीं करता है किंतु अगर रज्जु में सर्प देख लिया तो उसको कितना बार वो फिर मारता है तो इसलिए उसका संस्कार बना देता है अगर नहीं बनाता विद्यावृत्ति कभी भी दृढ़ संस्कार नहीं बनाएगा नहीं तो साक्षी का ज्ञान सुसुप्ति में हो रहा है सभी लोग ज्ञानी हो जाते और नहीं होते हैं बार बार होता है बहुत अधिक समय भी होता है फिर भी एक बार ब्रह्माकार वृत्ति से जितना संस्कार बनेगा तीस चालीस पचास साल तक अविद्यावृत्ति साक्षी का अनुभव करता है फिर भी संस्कार नहीं होता है ठीक तो है कोई भी सुख है वो तो आत्म का, आत्मा का ही सुख है मतलब आत्मा का ही अनुभव है कहीं प्रतिबिंब कहीं साक्षात् ब्रह्माकार वृत्ति भी प्रतिबिंब है किंतु तो प्रतिबिंब बोल करके उस समय में भान नहीं हो रहा है द्वैता का भान नहीं है और सुखाकार वृत्ति में किंतु द्वैत का भान है सुसुप्ति में भी द्वैत का भान नहीं है फिर भी अविद्या अविद्यावृत्ति होने से उसका संस्कार नहीं बनता है क्रीड़ा ये तीनों में अलग अलग आएगा अवस्तु अनुपल्बम च इसको लोकोत्तरम कहा ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम सदा बुद्धे ही प्रकृतितम ज्ञानम ज्ञानम जाग्रत, स्वप्न सुसुप्ति ये का अनुभव होता है लोकोत्तर तो लोक लोक अर्थात जो लौकिक पहले कहा लोक में सभी को अनुभव होता है ये सुसुप्ति लोकोत्तरम सुसुप्ति लोकोत्तरम सुसुप्ति सबको अनुभव होता है जाग्रत, स्वप्नों के बारे में जैसे लोग स्पष्ट जान लेते हैं कहाँ हुआ क्यूँ हुआ हमने उसको दिन में देखा था इसलिए रात को स्वप्नों में देखा ये सब जैसा लोक में स्वीकार कर लेते हैं किन्तु सुसुप्ती अवस्था क्या है इसका प्रक्रिया लोक में स्वीकृत नहीं है जागृत स्वप्न तो कह देते हैं ना ना स्वप्न में पदार्थ कुछ नहीं था हमने स्वप्न देखा ना कि स्वप्न में ज्ञान हुआ क्वन में ज्ञान हुआ ना पदार्थ कदम पदार्थ नहीं था लोक ये लोक में प्रसिद्ध है किंतु ये लोक में प्रसिद्ध नहीं, नहीं लोक उत्तरम ये लोकाद उत्तरम उत्तरम अर्थात पश्चात अधितम इस प्रकार पंचम लोकात् लोकात अर्थात लोक, लोक प्रसिद्धार्थ अच्छा ये भाषा प्रथम पंक्ति में दे दिया ना लोकातीतम दे दिया ज्ञानम ज्ञेयम और विज्ञेयम ज्ञान हो गया जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति का ज्ञान क्यों अभी कहते हैं कि जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति से तीनों आत्मा विलक्षण है मतलब तीनों से आत्मा विलक्षण ये कहने का तात्पर्य था सतासी श्लोक में दो को कह दिया था अठासी श्लोक में सुसुप्ति को कह दिया अठासी श्लोक का उत्तरार्ध में तीनों से भिन्न कहना है आत्मा को तो इसलिए कहते हैं ज्ञानम जागृत स्वप्न सुसुप्ति का ज्ञान ज्ञे कौन हो जाएगा जागृत स्वप्न सुसुप्ति का ज्ञान हुआ तो ज्ञ कौन हो जाएगा जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों ज्ञे क्योंकि ये तीनों का ज्ञान हुआ तो ये तीनों ज्ञा और विज्ञे यज्ञ अर्थात आत्म तत्व तो। तो इसी के लिए ही ये तीनों को जानना है क्यों कहते हैं ये तीनों से भिन्न है जिससे भिन्न है उसको प्रतियोगी कहेंगे तो प्रतियोगी ज्ञान नहीं होने से अभाव ज्ञान नहीं होगा तो ये ये नहीं है ये रामानंद नहीं है तो हमको रामानंद को जानना पड़ेगा ना नहीं तो रामानंद ये नहीं है कैसे हम कहेंगे ऐसे बुद्धे ही सदा प्रकृतितम ज्ञानी के द्वारा ये तीन चीज कहा जाता है जागृत स्वप्न सुसुप्ति उसका ज्ञान होता है और जिसको इसका ज्ञान होता है वो विज्ञेय बाकी तीन हो गए ज्ञे ये हो गया विज्ञेय विशेष है नम उससे अलग है टीका स्थूलम न विद्यते तथा अवस्तु कहा गया सुसुप्ति को अवस्तु क्यों कहते हैं स्थूल सूक्ष्म वस्तु विषयभूत ये नहीं है स्थूल वस्तु भी नहीं है सूक्ष्म वस्तु भी नहीं है सूक्ष्म वस्तु संस्कार से स्वप्न में दिखता है सुसुप्ति में वो भी नहीं है इंद्रिया संप्रयोग जन्यो व स्थूलार्थ अवगाही इंद्रिय अर्थ संप्रयोग होने से इंद्रिय और अर्थ अर्थ विषय इंद्रिय विषय का संप्रयोग संबंध इंद्रिय विषय का संबंध होने से स्थूल अर्थ का ज्ञान होता है क्योंकि इंद्रिय का जो संबंध होता है स्थूल अर्थ स्थूल अर्थ वगा ही, ही एक हो गया दूसरा वासनात्मक होगा वा। वासनात्मक वहां इंद्रिय अर्थ संयोग हो जाता है नहीं होता वासनात्मक होगा यत्र उपलम्भ न संभवती जिस अवस्था में वो नहीं होता है नहीं होता है तद अशेष विशेष विज्ञान सुसुप्तम इति विज्ञानशून्य सुषुप्तमती वो अवस्थाशून्य अशेष ज्ञानशून्य नहीं है, है सुसुप्ति में वहाँ भी ज्ञान होता है मैं हूं मैं सुखों में हूं सुखो, और मेरे को कुछ पता नहीं चलता है तीन ज्ञान होता है किन्तु अशेष विशेष विज्ञान शून्य जो मैं हू और मैं कुछ नहीं मतलब मैं हूं यह जागृत स्वप्नों में भी ज्ञान होता है इसलिए कोई विशेष विज्ञान नहीं है और यह विशेष विज्ञान होने से कह देता है कि मैं जानता हूं सुसुप्ति में नहीं होने से कहता है कि मैं नहीं जानता हूं सुसुप्ति में ब्रह्म ज्ञान है क्या नहीं है तो ये जो मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं वो जैसे में है ऐसे जाग्रत स्वप्न में भी है वो भी है और सुसुप्ति में मैं सुख में हूं ये भी जाग्रत स्वप्न में है अंदर में नीचे है उसके ऊपर में दुख रूप चलता है ये दुख रूप क्यों परिच्छिन्न ज्ञान होने से ये चाहिए वो चाहिए परिचिन का ज्ञान होगा हमसे भिन्न का ज्ञान होगा फिर वो चाहिए बोल करके वासना होगी तो फिर उसे दुख होगा किंतु तो इसका नीचे वो सुख है जैसे ही ऊपर वाला वासना तत्जन्य तो दुख ये हट जाता है सुख नीचे विद्यमान है जैसे सुसुप्ति में होता है ऐसे जागृत में भी होता है जो आनंदमय कोष में हो जाता है ये अशेष विशेष विज्ञान शून्य कहा विशेष तो विज्ञान नहीं होता है सुसुप्ति में सुसुप्तम इति पिशिष्टि तो अनुपलंबम भाष्य में ए, श्लोक में कहा अनुपलंबम चच्च इदम कारणात्मना बुद्धेर अवस्थानम ये जो सुसपुप्ति अवस्था में बुद्धि कारण रूप से अवस्थित हो गया बुद्धेर कारणात्मना अवस्थानम सुसुप्ति और आनंदमय कोश आनंदमय कोश अज्ञान है और जिस समय में आनंदमय कोष में गया और सुसुप्ति में ये दोनों में अंतर इतना हो जाता है और जिस समय आनंदमय में आनंदमय कोष में जाग्रत सुसुप्ति में जाग्रत स्वप्न में रहता है उस समय में संपूर्ण अंतकरण आनंदमय अर्थात बन गया मतलब उसका और एक अंश बचा रहता है जो कि प्रमातृत्व न बचा रहता है सुसुप्ति में वो अंश तो नहीं रहता है सुसुक्ति में संपूर्ण आनंदमय कोशी बन गया जिस समय में हम घट को देखते हैं कहते हैं हमारा अंतकरण का एक अंश तो अंदर में रहा जो कि प्रमाता होता है एक अंश बीच में आया इसको हम ज्ञान कहते हैं और एक अंश घट के साथ एक हो गया यह अंतःकरण तीन अंश हुआ अगर अंतःकरण पूरा बाहर चला जाएगा तो फिर प्रमाता नहीं रहेगा जैसे ये तीन अंश होता है इसी प्रकार के आनंदमय कोष में जिस समय में जाता है उस समय में अंतःकरण एक अंश प्रमाता बनकर के विद्यमान है और एक अंश आनंदमय अर्थात कारण में लीन हो गया सुसुप्ति में सभी लीन हो गया इसलिए मतलब सुसुप्ति का जो आनंद का अनुभव होता है वो क्षीर्ण होता है यहाँ प्रमाता होने से थोड़ा ये दृढ़ कर देता है तत्स इदम कारणात्मना बुद्धि अवस्थान सुषुप्ति में बुद्धि पूरा कारण रूप से चला जाएगा किंतु जागृत स्वप्न में सुख होने का समय में बुद्धि का आधा अंश कारण रूप से जाएगा बाकी आधा अंश था आधा अर्थात कुछ अंश तो बचा रहेगा प्रमाता बनने के लिए इसलिए जागृत अवस्था में बहुत खराब जागृत अवस्था में जो सुसुप्ति में मतलब प्रमाता बिल्कुल बचा नहीं वो पूरा लय हो गया लय हो जाने पर भी अविद्याकार वृत्ति होकर के अविद्याकार वृत्ति अभी उसका संस्कार बनेगा ये संस्कार किसमें बनेगा कहते हैं अविद्या उसमें में तो अविद्या ही है अविद्या में ही संस्कार बन जाएगा इसका प्रक्रिया और थोड़ा अभी सुसुप्ति में केवल अविद्या है इसलिए वृत्ति भी हुआ अविद्या का वृत्ति हुआ और वो वृत्ति नाश हो गया नाश होकर के संस्कार बन गया संस्कार कहाँ बना अविद्या में बना अभी वो अविद्या जब आप जागरूक स्वप्न में आए अभी वही अविद्या अंतकरण बनेगा जिस अविद्या में संस्कार पड़ा था अभी वही अविद्या अंतकरण बन रहा है तो वो अविद्या अंतकरण बनने से अभी वो प्रमाता आ गया उसमें वो संस्कार पड़ा है कि मैं सुख में सोया अभी वो संस्कार के चलते वो कह देगा संस्कार बनता है अविद्या में तो वो अविद्या का संस्कार अभिप्रमाता कह देता है तत्व तो इदम कारणात्मना बुद्धेर अवस्थानम इसलिए पंचीकरण में लक्षण कहते हैं सुसुप्ति का सर्व प्रकार ज्ञान उपसंगार है बुद्धे है कारणात्मना अवस्थानम सुसुप्ति ही सारे विशेष ज्ञान का उपसंगार हो जाएगा टीका आ गया न कारणम लोके है प्रसिद्धम इसको सुसुप्ति को आप लोकोत्तरम कह दिए क्यों कहते ये जो कारण है अज्ञान है ये लोक में प्रसिद्ध नहीं है सुसुप्ति में एक अज्ञान रहता है जिसमें ये प्रमाता लीन हो जाता है ऐसे लोक में प्रसिद्ध है नहीं है इसलिए इसका लोकोत्तरम कहा कार्य से अवस्था द्वय से तथात्वात्ति अभिप्रेत्य जो कार्य है अज्ञान का कार्य है दो अवस्था जागर स्वप्न ये दोनों अवस्था अवस्था द्वयात्मक अवस्था द्वय रूप जो है तथात्वात्थात्थात लोक प्रसिद्धत्वा पहले दे दिया न कारण लोक प्रसिद्धम कारण लोक में प्रसिद्ध नहीं है क्यों कहने कार्य सेव अवस्था द्वयात्मक से तथात्वात् प्रसिद्धत्वात् जागर स्वप्न ही लोक में प्रसिद्ध है सुसुप्ति लोक में प्रसिद्ध नहीं है सोते हैं सब किन्तु उसका जो प्रक्रिया है क्या होता है ये सब लोक में प्रसिद्ध नहीं है इति अभिप्रेत्या इसलिए कहा श्लोक में लोकोत्तरम टीका में साक्षी प्रसिद्धत्म विवक्षि उतम ये जो लोकोत्तरम सुशुद्धि अवस्था है ये साक्षी प्रसिद्ध है ये प्रमात्री प्रसिद्ध नहीं है साक्षी प्रसिद्ध होने से श्लोक में कहा इति साक्षी रूप अनुभव। साक्षी रूप अनुभव साक्षी ही अनुभव है तजन्य स्मृति विषय अभी जो अनुभव हुआ वो अनुभव जन्य स्मृति विषय वास्तविक साक्षी अनुभव है वो प्रतिबिंबित हुआ अविद्या वृत्ति में साक्षी वृत्ति में प्रतिबिंबित होने से ही उसको ज्ञान कहा जाता है जागृत में प्रमातवृत्ति होती है इसमें साक्षी प्रतिबिंबित होता है होने से इसको ज्ञान कहा गया ये ज्ञान भी थोड़े समय के बाद नाश हो जाएगा उसका संस्कार बन जाएगा सुषुप्ति में अविद्यावृत्ति हुई उसमें भी साक्षी जो अनुभव रूप है वो प्रतिबिंबित हुआ होने से उसका नाश होने से वो भी संस्कार बन जाएगा तो स्मृतम अर्थात साक्षी रूप जो अनुभव तजन्य जो स्मृति तजन्य अर्थात जो अविद्यावृति उसका नाश ध्वंस होकर के जो संस्कार बनेगा विषय इत्यर्थ स्मृति विषयम इतर्थ आगे और एक यहां विचारणीय विषय है कि हम जब घट को देखते हैं ये प्रमातृवृत्ति है तो घटाकार वृत्ति होने के समय में प्रमाता का एक अंश प्रमाता बनकर के रहा एक अंश बीच में रहा प्रमाण वृत्ति हो करके और एक अंश विषय को किया जिस समय में सुखाकार वृत्ति होती है उस समय में ये जो सुख को विषय करेगा सुख को साक्षी विषय करेगा प्रमात्री विषय नहीं करेगा जहां साक्षी किसी विषय के साथ संबंध होने के लिए आएगा साक्षी सर्वदा अविद्या वृत्ति के द्वारा ही विषय करेगा तो जैसे सुसुप्ति में किया ऐसे यहां भी है क्योंकि साक्षी कभी प्रमात्री प्रमातृवृत्ति के द्वारा विषय को विषय कर देगा तो इंद्रिय काम करने का अवस्था में इंद्रिय अगर काम करता है तो प्रमात्री प्रमातृवृत्ति हुआ और साक्षी उसमें प्रतिबिंबित होगा किंतु सुख जिसमें सुखाकार वृत्ति हुआ वहां इंद्रिय के द्वारा और नहीं हो रहा है इंद्रिय के द्वारा तो विषय ग्रहण कर लिया आगे सुखाकार वृत्ति हुआ उसको अभी साक्षी प्रकाश करेगा साक्षी और विद्यावृत्ति के द्वारा उसको प्रकाश करेगा तो इसलिए वो मिठाई खाया ये तो मिठाई का अनु... मतलब मिठाई को तो अनुभव कर लिया म, म, उसका रस को रसन इंद्रिय से तो इंद्रिय से उसका स्पर्श को अनुभव कर लिया ये सब का तो प्रमातृ वृत्ति होकर के दृढ़ अनुभव रहेगा किंतु तजन्य जो सुखाकार वृत्ति हुआ वो इतना दृढ़ अर्थात आप देखिए सुखाकार वृत्ति को आप कितना स्मरण कर पाएंगे आप लड्डू का स्मरण कर ले सकते हैं मेरे को सुखो हुआ इस प्रकार के आप एक स्मरण कर सकते हैं किंतु देखिए लड्डू का स्मरण यहां आ रहा है और सुखो का स्मरण यहां आ रहा है ये दोनों में कोई अंतर आपको पता चलता है लड्डू का स्मरण कितना स्पर्श स्पष्ट आएगा ऐसे सुख का स्मरण आ जाता है नहीं आएगा क्योंकि वहां कोई प्रमातवृत्ति से यह नहीं हुआ अर्थात ये तो अविद्या वृत्ति के द्वारा उसको प्रकाश किया जैसे सुसुप्ति में ऐसा ये है आनंदमय क्वेश्चन अंतर इतना है कि यहाँ प्रमात्रा साइज में खड़ा है सुसुप्ति में वो नहीं है इसलिए थोड़ा अंतर पड़ता है कि मेरे को लड्डू से सुख हुआ किंतु सुसुप्ती सुख और भी कमजोर हो जाता है प्रक्रिया तो मतलब उसी प्रकार की समान आ जाएगा टीका में इसका लोक कहा आज टीका में ज्ञान ज्ञेयात्मक अवस्थात्र तुरीयम च परमाथ विद्वत अनुभव समिगम्य मितिया ज्ञान ज्ञेय ये अवस्थात्रय हो गया तीन अवस्था का ज्ञान होता है और तीन अवस्था हो गया ज्ञेय ये ज्ञान ज्ञेय अवस्थात्र और तुरीयम च तुरीयम श्लोक में कहाँ है विज्ञे ये तुरय को कहा गया तुरीयम च परमाथ तत्व विद्वत अनुभव समिगम्यम ये विद्वानों का अनुभव से चार चीज विद्वानों को ज्ञान होता है अज्ञानी को तीन चीज होता है सामान्य लोगों को दो ही होता है जागरण स्वप्न शास्त्र विचार करने वालों का सुसुप्त भी ज्ञान होता है और ज्ञानी को चार अवस्था का ज्ञान होता है अभी श्लोक ग पद्दय अनुद्य विवक्षित अर्थम कथयती श्लोक में दो पद अवस्तु अनुपलम्ब अभिभाष्यकार इसका व्याख्यान पहले करते हैं भाष्य में अवस्तु अनुपल च्राह्य ग्रहण इति वर्जित लोकोत्तरम अवस्तु अनुपल्भम वस्तु भी नहीं है उपलम्ब भी नहीं है इसका अर्थ ग्राह्य भी नहीं है ग्रहण भी नहीं है ग्रहण ज्ञान ग्राह्य वस्तु ये दोनों ही नहीं है ग्राह्य ग्रहण वर्जितम इति लोकोत्तरम लोक में तो वही पता चलेगा जो या तो ग्राह्य है या ग्रहण है अगर दोनों ही नहीं है तो फिर लोगों को पता नहीं चलेगा अतः लोकातीतम लोकात अतीतम ठीक है में ग्राह्य ग्रहण विभाग वर्जित्वादेव कु तो लोकातीतत्व इति आशंक खाली ग्राह्य ग्रहण विभाग नहीं रहा तो लोकातीत हो जाएगा पूर्व पक्ष शंका करता है उत्तर देते हैं भाष्य में ग्राह्य ग्रहण विषय एक पद होना चाहिए ग्राह्य ग्रहण विषयो ही लोकस ये लोक क्या है ग्राह्य ग्रहण विषय ये सम कैसे कहेंगे ये ग्राह्य ग्रहण है आगे यसे लोकस्य ये जो लौकिक है ये लोक वो तो ग्राह्य ग्रहणों को ही विषय करेंगे अगर ये दोनों नहीं है तो अभावात सुसुप्ति में ये दोनों नहीं है इसलिए लोगों को ये सब ज्ञान नहीं होगा लोक उत्तर हो जाएगी लोकस ग्राह्य ग्रहण विषयों ही लोकस तदभावत एक नंबर टिप्पणी सर्व सर्वप्रवृत्ति अच्छा आगे टीका में सुसुप्तम चेद अलौकिकम कथम तद अवगम्यता सुसुप्त अगर अलौकिक हो गया फिर उसका ज्ञान कैसे होगा पूर्व पक्ष का शंका है इतिहास सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में सर्व प्रवृत्ति बीजम सुसुप्तम ए तद सर्व प्रवृत्ति बीजम सुसुप्तम तो सुसुप्ति में था तो कोई प्रवृत्ति नहीं था जब जागरण स्वप्न में आ जाता है प्रवृति करता है तो यही उसका अंदर में प्रश्न होगा ये प्रवृति क्यों हो रहा है क्या कहां से आया ये जब हम सुसुप्ति में था तो ये प्रवृति तो नहीं था ये कहा से आ गया तो इसका कोई ना कोई एक कारण जिस समय में हम प्रवृति नहीं कर रहा था उस समय में ये कारण था क्योंकि कारण का लक्षण क्या है न्याय क्या कहते हैं कार्य पूर्व पूर्व अभी जागृत स्वप्न में प्रवृत्ति हो रही है ये कार्य हो गया और जो कारण होगा उसको कार्य से पहले रहना पड़ेगा तो कहते हैं कि वो पहले था कह कैसा था कहते तो बीज रूपेण था अगर था तो दिखना चाहिए कार्य उसमें होना चाहिए कहते बीज रूपेण था इसको भाष्य में कहते हैं सर्व प्रवृत्ति बीजम ये सर्व प्रवृत्ति बीजम सुसुप्तम कैसा कहते हैं एक नंबर टिप्पणी कहते हैं तथा तो च कार्य अनुमेयम तथ प्रवृत्ति बीज कारण है सुसुप्त है कार्य से अनुमान करेंगे यहाँ क्यों ये वृक्ष बन गया कहेंगे यहाँ कोई बीज कहीं से आया था नहीं तो कैसे बनेगा तो ये निश्चय हो जाता है आगे टीका में अवस्था द्वय बीजम सुसुप्तम इति इत्याह। अवस्था द्वय का बीज सुसुप्त है ये शास्त्र ज्ञानी लोगों को पता है इसको कहते हैं भाष्य में सुसुप्तम इति इतद एवं स्मृतम इस प्रकार के स्मरण किया जाता है तो एवं स्मृतम आगे टीका में अवस्था अवस्था अवस्थात्र उक्त ज्ञान पदार्थम कथयति। तीन अवस्था कह दिए जागर स्वप्न और उसका कारण सुसुप्ति इनको कह करके अभिज्ञ को कह दिए आगे ज्ञान को कहते हैं। भाष्य में सोपाइपाय अर्थात उपाय नोपाय तीन नंबर टिप्पणी सोपाय श्रवणादि साधन सहित श्रवणादि साधन के साथ सोपाय परमार्थ तत्व लौकिकम शुद्ध लौकिकम अच्छा सोपायम परमार्थ तत्व उपाय के साथ परमार्थ तत्व उपाय हो गया श्रवणादि श्रवणादि से परमार्थ तत्व का ज्ञान होगा सोपाय परमार्थ तत्व परमार्थ तत्व हो गया विज्ञेय और ज्ञेय बाकी तीन था कहते हैं कि एक लौकिक एक शुद्ध लौकिक लो एक लोकोत्तरम एक लौकिक कहा था दौकिकम तो सवस्तु स्वपलंबम चवय लौकिक मिष्यते और अवस्तु स्वपलंबम च शुद्धम लौकिक मिश्यते कहा था तो एक हो गया लौकिकम जागृत एक शुद्ध लौकिक स्वप्न और एक लोकोत्तरम सुशुद्धि पहले कह दिया परमाथ तत्त्वम चार हो गए तत्त्वम विज्ञान च जाग्रत आदि क्रमेण ये न्ञन ज्ञाते जाग्रत आदि आदि के स्वप्न सुसुप्ति इत्यादि ये न्ञान ज्ञाते तेयम ऐतानी त्रीणी तज ज्ञानम और ज्ञ कौन हो गए ऐतानी त्रीणी तीन हो गए ज्ञे जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति और परमाथ कहेंगे वो तो विज्ञेय है उसको ज्ञय नहीं कहेंगे परमार्थ तत्व तो तो को जैसे हम घटो पटो जागृत को जानते हैं स्वप्नों को जानते हैं सुसुप्ति को जानते हैं ऐसे परमार्थ तत्व तो तो को नहीं जानेंगे क्योंकि वो तो जानने वाला है मैं ही जानता हूं तो जानने वाला है वो ये तो बेहतर एक अनुपत्य है ये तीन अवस्था को छोड़कर के और कुछ ज्ञा नहीं है बाकी जो है सब इसी में अंतर्भाव है टीका में ज्ञानम अत्र मनोवृत्ति रूपम विवक्षित जो कहा गया कि ये तीन का ज्ञान होता है ज्ञान अर्थात तो मनोवृत्ति मनोवृत्ति अर्थात तो अविद्या सुसुप्ति में बाकी दो वृत्ति अवस्थात्र अतिरिक्तम परीक्षक परिकल्पितम ज्ञेय संभवती पूर्व पक्ष कहता है ज्ञानम अत्र मनोवृत्ति रूपम विवक्षित अवस्थात्र अतिरिक्त अभी परीक्षक परिकल्पितम ज्ञेय संभवति और भी कोई अन्य ज्ञेय संभव है विचार करने वाला और भी कह सकते हैं आप तीन कैसे कह दिए संभवती इसके निराकरण करता है सिद्धांत सर्व प्रावादुक कल्पित वस्तु नो अत्र सारे प्रावादुक प्रावादुक अठात जो भृषम वदनाशिला बहुत कहने वाले ऊ कई प्रत्यय होता है तत्शिल अर्थ में तो सारे जो बहुत ज्यादा कहने वाले उन जितने सारे कल्पना करते हैं सारे वस्तु तो अत्र अंतर्भाव थी। ये तीनों में ही अंतर्भाव हो जाएंगे ये तीनों से बाहर कुछ नहीं होगा टीका में सर्वे रे व प्रावादुके ही प्रावादुक कौन है शुष्क तर्क जल्प न ही शुष्क तर्क का जल्पन करने वाले है अर्थात तो शुष्क तर्क कोई उसके पीछे अनुभव भी नहीं है और कोई शास्त्र भी वेद भी नहीं है उनके द्वारा परिकल्पित क्या कल्पना करते हैं कार्य कारण कार्यकारणादि रूप वस्तु न अवस्थात्रियमेन ना अंतर्भावात्तरम नास्तिक बोलो जो भी बाकी कल्पना करते हैं कार्य कारण आदि कार्यकारणादिप ये कार्य है ये कारण है जितने सारे वस्तु अवस्थात्र तीनोंवस्था में जो सारे पदार्थ का कल्पना करते हैं नियम निश्चित रूपेण ये तीनों में अंतर्भावात् उसके लिए ज्ञान ना अन्य कोई ज्ञेय पदार्थ नहीं है तीनों को छोड़कर ज्ञम एव विशेषण ज्ञेय विज्ञम उच्यतेदपी न अवस्थात्र अतिरिक्त अस्ती आशंक पूर्व पक्ष कहता है कि विज्ञेय क्या पदार्थ है जो विशेषण ज्ञ उसी को भी तो विज्ञे कह देंगे ना तो ये तीन अवस्था ज्ञेय हो गया उसी में से कोई है कि विशेषण ज्ञ होकर जाएगा इसलिए भी ये तीन में आ जाएगा चतुर्थ कहा जाएगा पूर्व तो पक्ष कहता है ज्ञम एव विशेषण ज्ञेय विज्ञेयम उचित तदपि न अवस्था अतिरिक्तम वो भी तीनों अवस्था से अतिरिक्त नहीं है इसे आसंख्य सिद्धांति कहता है भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया अंतर्भाव तीनों में सब अंतर्भाव हो गया कि विज्ञेयम परमार्थ सत्यम तुरी आख्यम अद्वयम अजम आत्म तत्व इत्यर्थ विज्ञेय तो परमार्थ तत्व तो है बाकी सब तो ज्ञेय है तो क्यों बाकी सब ज्ञेय है परमार्थ तत्व आत्मा के द्वारा आत्मा विज्ञेय क्या है वो ऐसे ज्ञेय हो नहीं होगा क्योंकि इतना है कि मैं जान रहा हूं ना वही मैं ही आत्मा मेरे को कैसे जानू कहते मेरे को जानने का उपाय नहीं यही जो मैं जान रहा हूँ बस यही प्रमाण है ठीक है मैं उपाय उपेय भूते यथोक्त अर्थ है विदुषाम अभिमति में आदर्शी उपाय और उपेय उपाय हो गए तीन अवस्था उपेय हो गया, गया परमार्थ तत्व जागृत स्वप्न सुसुप्ति के द्वारा ही आप आत्म तत्व को जानेंगे इस अर्थ में विदुषाम अभिमति विद्वान लोग इसी प्रकार की कहते हैं भाष्य में एतत लोकी सदा सर्वदा एकदि विज्ञे बुद्धे परेयान लौकिलौकिोकोत्तर विज्ञेय चार हो गया इसके द्वारा बुद्धे ही बुद्धे ही का अर्थ परशी जो परमार्थ ज्ञानी है वो उनको बुद्ध कहा जाता है उनके द्वारा ब्रह्म विधि वो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, उनके द्वारा कहा गया तीन अवस्था ये तीन अवस्था से हम अतीत है बाकी जो भी आप कुछ जान पाएंगे कर पाएंगे सब ये तीनों अवस्था में आ जाएंगे हमारा हम इसके साथ कोई संबंध नहीं है हम उससे अलग है इस प्रकार ये अठासी श्लोक उच्चारण करेंगे आज यहाँ तक तात्पर्य यही है कि जागृत स्वप्न शिथिलो हो जाए और सुसुप्ति भी शिथिलो हो जाए अर्थात तो धीरे धीरे ये समाधि का संस्कार आएगा मनो नहीं चलता है मैं किंतु हूँ जान रहा हूँ मनो नहीं चलता है कैसे हो जाएगा कहेंगे जगत मिथ्या होना चाहिए सबसे सारे चीज में मेरे को कुछ करना नहीं है केवल बस दो रोटी खा करके कर दिन रात वेदांत विचार करो मेरे को बाकी कुछ करना नहीं है धीरे धीरे बहरा भी दृढ़ हो जाएगा तो मन भी शांत हो जाएगा ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण मद पूर्णस्य पूर्णमादाय